पांच प्रकार के वृत्तियों में से पांचवा अंतिम बता रहे हैं स्मृति का लक्षण अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति अनुभूत उन विषयों का असंप्रमोष मैने बुद्धि में me संस्कार द्वारा आरूढ़ हो जाना मुशस्तु है ते मुश मने खत्म संभ्रमोश मे नष्ट हो गया गायब हो गया खत्म हो गया असंभ्रमोश मने गायब नहीं हुआ खत्म नहीं हुआ अंदर में स्थिर रह गया कि जैसे आप बहुत सारी चीज सुनते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं ना पढ़ने पढ़ाई में लेकिन सभी चीज संस्कार के द्वारा आपके बुद्धि में आरोह होता है क्या 90 प्रतिशत उड़ जाता होगा 10 प्रतिशत बैठता है किसी 90 प्रतिशत बैठता है 10 प्रतिशत उड़ जाता है इन अपने अपने बुद्धि की क्षमता के अंतर्गत शुद्धि के आधार पर बुद्धि में संस्कार रूपण आरूढ़ होता है क्वचित और क्वचित नहीं जो आरूढ़ होके रह गए छप गया आपके बुद्धि में स्वर रह गया वो विषय ही स्मृति का कारण होते हैं अन्यथा तो विस्मृति है उसको हम कहते विस्मृति, स्मृति वो है जो अधिगत विषयों का असंप्रमोस होना नष्ट ना होना विषय और रहना और रह रहे विषय जो उस विशयों से विशयों जो विशयों जो विषयों से विषय जो वृत्ति होगी उस वृत्ति का नाम स्मृति है असंप्रमोसि असंप्रमोश पुलिंगिया यदि भी स्मृति क्या है पुलिंग है होना चाहिए असंप्रमोषा स्मृति ही है ना असंप्रमोसा वृत्ति स्मृति लक्षित करना है इसे जान के पुलिंग छोड़ दिया हुआ है जो विषय अर्थात गायब नहीं हुआ अंदर में संस्कार रूपे विद्यमान है जो विषय वही विषय दोबारा बारा को प्राप्त करने का नाम स्मृति है देखिए भाषण स्पष्ट होगा स्मृति में विचार किया जाता है क्या विषय मात्र की स्मृति होती है क्योंकि जैसे उन्होंने बोला अनुभूत विषय लगता है विषय मात्रि हो नहीं विषय तो उपस्थित होता ही नहीं स्मृति में बाह्य विषय उपस्थित नहीं होता अंदर में विषय मात्र मातृपस्थित नहीं होती है उस विषय संबंधी ज्ञान जैसा हुआ था तो वैसा उपस्थित हो ज्ञान विशिष्ट केवल विषय नहीं है इसलिए पहले शंका उत्थापन करके प्रश्न पूर्वक जवाब देते देखिए किम प्रत्येक से चित्तम स्मरदी आहोषित विषय से है कि ये जो हमारा चित्त है बुद्धि है मन है जो कहते हो अंतकण कहते हो वह मन बुद्धि अंकण नाम से कहा जाने वाला जो वस्तु वो प्रत्येक का स्मरण करता है अथवा विषय का स्मरण करता है कहने का तात्पर्य विषय विशिष्ट ज्ञान किस वृत्ति बनती है या केवल विषय का वृत्ति बनती है स्मृति ये जो वृत्ति है स्मृत्या वृत्ति में विषय विशिष्ट ज्ञान संपूर्ण विशिष्ट रूप जैसा आपने बार देखे थे अयम घड़ा अयम घटहा या आपने देखा अयम देवदत्ता जो देखा आपने था क्या वो विषय मात्र आकार बनेगा यह ज्ञान विशिष्ट होगा हमें यह समझना है तो प्रश्न सिर्फ उठाया गया चित्त ने जो है प्रत्येक का स्मरण करता है अर्थात विषय विशिष्ट विज्ञान का स्मृति होती है अथवा विषय मात्र का स्मृति होती है यह पूछा सिद्धांत का जवाब है जैसा अनुभव होता है वैसी स्मृति होनी चाहिए अनुभव कैसे हुआ था किसी ने भी आज तक केवल विषय का अनुभव कर सका है हु? केवल विषय कभी अनुभव में नहीं आता विषय का ज्ञान ही होता है तीसरे कहते देखो ग्राह्यो पर प्रत्यय ग्राह्य ग्रहण उभयागार निर्भाष ग्राही कौन जगत विषय घटपट आदि उससे उपरक्त ही प्रत्यय हुआ करता है विषय रहित प्रत्यय कभी नहीं होता इसलिए महाभाषिकार यही पतंजलि जी ही हैं उन्होंने वहां पर स्वस्थ लिखा है इस बात को तो उसके अगर वाक्य प्रधिकार करते वाक्य प्रधिकार जो भर्तहरी है वो साफ लिखते है ऋतिक विषया ज्ञानम नास्थी हृत विषया ज्ञानम नास्थी हृत ज्ञान विषयम नास्थी बहुत गजब बात है यहाँ ब्रह्मकांड में ही है ये बहुत सुंदर वहां समझाया है कि प्रत्यय और विषय ज्ञान और विषय ऐसे परस्पर संप्रत है उसी प्रकार जो शब्द और अर्थ सम्पृक्त है शब्द और अर्थ जिस प्रकार से परस्पर संबद्ध अर्थ को छोड़कर केवल शब्द नहीं होता और शब्द को छोड़कर केवल अर्थ नहीं उसी प्रकार से जिस शब्द और अर्थ दोनों के दोनों जिसको तुलसीदास करतवी वहा है ना उन्होंने उसी प्रकार से यहां विषय और ज्ञान सदा विशिष्ट करते रहता है इसलिए वेदांत भी क्या कहता है इस समय विषयाकार हो रही है और समाधि या मोक्ष में ब्रह्माकार वृत्ति मानी और ब्रह्म तो माना ना केवल वृत्ति कहीं हो तो पता वेदांत मतव्य वे भी स्वीकृत नहीं है केवल वृत्ति वृत्ति सविषय ही होगा विद्या विषय वृत्ति हो सकती है महाविषय की वृद्धि हो सकती है तमुगुण विषय वृत्ति होगी घट विषय वृत्ति तो सविषया ही होगी निर्विषय वृत्ति नहीं हो सकती और यहाँ तो प्रमाण जो प्रत्यक्ष ज्ञान है प्रत्यक्ष अनुमान अपमान भी शब्द भी ये भी क्या वृत्ति रूपाई है सारे क्या सारे अतव निर्विषय कभी नहीं हो सकते है फिर भी अपी ग्राय ग्रहण उभयाकार निर्वास ग्राय और ग्रहण उभयाकार में प्रकाशित होता है ग्राय तो ग्रहण इन दोनों के स्वरूप को वो निर्भाषित करता है ग्राय का स्वरूप को भी निर्भाषित कर रहा है और ग्रहण ग्रहण मने बुद्धि का जो वृत्ति विशेष उस तो वृत्ति को भी बहुत भाषित करता है विषय विशिष्ट वृत्ति का प्रकाशन केवल विषय का प्रकाशन नहीं होता केवल वृत्ति रूपा ज्ञान का प्रकाशन नहीं हो सकता किंतु विषय विशिष्ट ज्ञान रूपा वृत्ति का ही प्रकाशन होता है स तथा जातिकम संस्कार से जैसा अनुभव हुआ उसी प्रकार का तथा जाति उसी स्वरूप वाला संस्कार आपके अंदर बनेगा और जैसा संस्कार है स्मृति होगी विशिष्ट का संस्कार होने से विशिष्ट की स्मृति होगी सार्यंजकाजन का स्मृति और वो जो संस्कार अंदर बना है वो कर्ता क्या है कद स्व्यंजकांजन सन व्यंजक बने कारण उदबोधक स्मृति का उद्बोधक कोई भी निमित्त बाहर आ जाए है ना उदबोधक के बिना जागृत नहीं होगा यदि आपके कर्म भी उत्पोदक हो सकता है ये कोई जरूरी उद्बोधक सदा बाह्य कोई हो स्व-बाह्य ही उत्पोदक होता है ये बात नहीं है स्वांतर्वर्तिक कर्म भी उत्पादक हो जाते जैसे सपना होता है वो आपके पार कर्म की वजह से होगा बाहर से थोड़ी आपको सपना देखने के लिए प्रेरणा दे रहा है जागृत काल में जो स्मृतियां होती है उसमें तो अधिकतर देखा गया बाह्य आलम्बन है जब किसी आदमी को देगा वो उसके सदृश के पिताजी थे तो उसको देखते आपके पिता का याद आ गया ये आप कोई बुखार आ गया तो माँ की याद आ गई दे वो होती तो बढ़िया दवाई पानी खिलाती पिलाती सब देखभाल करती स्मृति के कारण बुखार हो गया ये सब बाह्य वस्तु है जागृत में जो स्मृति होती है ज्यादातर बायु वस्तु की स्मृति होती है इसके आदमे नियम नहीं बनाना स्मृति सामान्य के प्रति बाह्य वस्तु आवश्यक है उद्बोधक ऐसा नियम नहीं, नहीं है अंतर उद्बोध कौन सी भी हो सकता है इस जागरूक काल में कोई चुपी नहीं बाहर में कोई वस्तु नहीं चुपचाप बैठते हैं फिर भी आपके अंदर सीरियल चालू हो जाता है आपके मन में विभिन्न बातों की स्मृतियां होने लगती क्यों आम बंद करके बैठ जाओ ताकि बाहर कोई उद्बोधक आपको असर न करे कान में रुई ठूस दो ताकि बाहर कोई आवाज भी आपको उद्बोध न बन जाए फिर भी अंदर से चालू हो जाता है सीरियल दिन दहाड़े होता है क्यों वहां आपको मानना पड़ेगा आपकी प्रारब्ध कर्म है जो वृत्तियों में विषयों को लेकर के उद्बोधन कर रहा है और आपके सामने सीरियल चला रहा है कई लोग तो सड़क पे चलते चलते पता नहीं कौन सीरियल देखते रहते मालूम नहीं होता वो कहा चल रहे हैं चल रहे हैं सड़क पे अरे ये भी बड़ा आश्चर्य भगवान की जय आप जब सतर्क होकर चलेंगे ना तभी आपको कोई ना कोई जाके धक्का मार देगा और उनको कभी कोई धक्का नहीं मारता बड़ा वो आराम से चल रहा है और गाड़ी वाले अपने से उधर से होके जा रहे हैं और हम आगे पीछे देख के चल रहे तभी हमें धक्का मारने के लिए आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है उस समय समस्ती जो तत्व है ना उसकी रक्षा करते होते वो अब व्यक्ति पा अपने अहंकार उसकी रहा नहीं तो, तो किसी और दुनिया में चल रहा है व्यष्टि अहंकार मिट गया तो समस्त अहंकार से रखा करता होगा यानी जैसा भी हो कहने का तात्पर्य यही हुआ ना स्मृति सामान्य के प्रति उद्बोधक बायु वस्तु को जरूरी नहीं है इसलिए सामान्य मना स्व स्व स्मृति उसका जो व्यंजक है कारण है उद्बोधक है उसके अंजन तदाकर होकर फलिभुखीकरण हो जाता है फलाभिमुख हो जाता है उसको व्यंजकांचन कहते हैं स्व मने स्व के उद्बोधकों के कारण से तदाकार को प्राप्त कर जाना। ग्राय ग्रहण उभ्यात्मक वह आकार क्या है अनुभव ग्राय ग्रहण उभयात्मक था अतव स्मृतिकाल में उसका आकार ग्राय ग्रहण उभयात्मक ही होगा स्मृति भी तत् इतना अंतर है ज्ञान अनुभव ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान में अंतर क्या फिर दोनों वृत्ति में फर्क क्या है? यदि प्रत्यक्ष रूपावृत्ति जो तो प्रमाण नाम से जो कहा आपने प्रमाण पर प्रमाण में है ना प्रत्यक्ष हनुमान आदि वो वृत्ति भी ग्राही और ग्रहण उभर है और स्मृति भी ग्राही ग्रहण उभय आकार है फिर दोनों फर्क क्या है स्मृति को भी प्रमाण कोटि में घुसा दो कहते तो नहीं नहीं अंतर वहां जो होता है वह अनधिगत विषय और यहाँ जो होता है वो अधिगत विषय स्मृति में वही समझा रहे हैं अगला पंक्ति तथा ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ग्राह्या करवा इतना ही अंतर वहाधिकत है, है। ग्रहणाकार आकार पूर्वा का तात्पर्य है कि वहां पर प्रधाना। उपादान आकार प्रदाना उपादान जहां इंद्रिया जिसको ग्रहण कर रहे हैं वह प्रधान होता है और ग्रहण किया हुआ उस बुद्धि जो ज्ञान है ग्रहण मैंने ग्रहण के पर्यावरण बुद्धि बुद्धि का पर्यावर ज्ञान उसका पर्यावरण वृत्ति में प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर इसलिए वहां अनावृ होती है कहा प्रमाण में प्रत्यक्ष अनुमिति या शब्द रूपी प्रमाणों में आपको अनिगत अनधिक विषयाकारावृत्ति का नाम बुद्धि ज्ञानम प्रत्यक्षम अनुमिति इत्यादि और ग्राही आकार प्रदान हो गया मैंने अधिगत विषय प्रदान हो गया ना यहाँ अनधिगत विषय प्रदान नहीं रहा अधिगत ग्राही है वो ग्रहण हो चुका है वह ग्राही बूता जो विषय बूता जो आकार है वो प्रदान हो गया अर्थात अधिगत विषय प्रदान हो गया इसे अधिगत विषय आकार आवृत्ति ही स्मृति ही हो गया और बहुत लोग लक्षण ही करते हैं अनिगत अनधिगत विषय अधिगंतृत्म प्रत्यक्ष ऐसे ही लेते सीधे अनिगत विषय का जो अधिगमन होने का नाम ही प्रत्यक्ष ऐसा कहा देते है बल्कि इन्होंने केवल प्रत्यक्ष के लिए नहीं गाय बात अनुमिति के लिए भी वही लक्षण है शब्द प्रमाण के लिए भी वही लक्षण है तीनों प्रकार का जो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द जिसको प्रमाण सबसे यहां पर कहा प्रमाण वृत्ति उन तीनों के लिए एक ही सामने लक्षण है अनिगत अनिगत विषयावृति ही प्रमाणम बुद्धि और अनिगत विषयावृत्ति ही स्मृति ये दोनों में है वहां भी विशिष्ट विशिष्ट ग्राह्योपरक्त ग्रहण वहां भी है यहां भी ग्राह्योपरक्त ग्रहण है अनधिवत ग्राह्यो परक्त ग्रहण या अधिगत ग्राह्यो पर ग्रहण साई वह स्मृति भी दो प्रकार की होती है स्मर्तव्या भावित स्मर्तव्या चावित स्मर्तव्या ची एक भावित स्मर्तव्या इसी जन्म में आप और में देखे हैं अनुभव किए हैं बचपन से उनको आप देख रहे हो तो सबका नाम भावित स्मृत और कुछ ऐसे हैं जो भविष्य में होने वाले पदार्थ उनको पहले से आप देख रहे हैं स्वप्न में या जागृत कई लोगों बैठे बैठे सामने ऐसी चीज दिखाई देने लगता है जो भविष्य में होने वाला है अभावित है तीसरे के लिए प्रकार की स्मृतियां होती है भावित विषया स्मर्तव्या अभावित विषया स्मर्तव्या और अधिकतर होता क्या है तो स्वप्न में ये भावित विषय स्मर्तव्या होते हैं जागृत समय तो अभावित इति स्वप्न भावित समर्तव्या और जागृत समय तो अभावित इति स्मृति स्वप्न में जो होती है वो अधिकतर भावित समर्तव्या ही होती है इस जन्म का हो या पिछड़े किस जन्म का हो एन होती है भावित मर्तव्या ही लेकिन जागृत समय में अधिकतर अभावित वर्तव्या होगी भावित स्मर्तव्य कोचित मात्र है ध्यान तो बैठा व्यक्ति को अनेकों चीजों का दर्शन हो जाता है भविष्य का दर्शन होता है एन आगे बताएगा कि कब कौषि कब मिलेगी कैसे मिलती है यदि चाहते हैं उसके लिए प्रयास करना स्मृति तो उसको चाहिए भविष्य का होने वाले भविष्य में जो होने वाला वो निश्चित है वो और क्या सब कुछ दिखाई दे सबसे ऋषि कहाँ से हो जाते हैं शादी कदम बोलना शादी कदम वो भी अधिगत हो गया ना उस व्यक्ति को भविष्य का अधिगमन हो गया इसलिए प्रतिकोटि में चला गया उस भविष्य का जिसको अधिकत नहीं है उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं आपको भविष्य का अधिगत हो गया है वो आपको विषय रूप में दिख रहा है के रूप में दिखाई दे रहा है आपका बोध करा रहा है समझो आपने ही कर्म के वजह से चार चाहे सिद्धि की वजह से चाहे जैसा भी हो वो अधिगत हो गया भविष्य भी वो अधिगत विषय होकर ही दिखाई देती है इसलिए उसका विषय में भावित और अभावित कर अभी हुआ नहीं है और हुआ है जो हो गया है उसको अपने स्मृति के अंदर आगे अधिगत होकर के वो भावित विषय हो जो नहीं घटा है अभी लेकिन ज्ञात है निश्चित है और वो आपके अधिकत हो चुका है ऐसा होने वाला है जैसे बहुतों को होता है जैसे देखो अभी एक महात्मा के शरीर पास में छोटा ना बीस दिन पहले और वो महात्मा को पहले से मालूम हो गया था लगता है कि जाने वाला है मालूम हो गया था तभी उन्होंने वशत लिख दिया वसत हमें क्यों लिखा नहीं, नहीं क्या जरूरत थी हट्टा घूम रहा था तगड़ा था दो दिन पहले भी के खा गया है? और फिर जो है लेकिन लेकिन किसी को बताया नहीं लिख के रख दिया था मेरे जाने बस इसका अधिकारी कौन होगा पहले से बना दिया कागज था तो लड़ाई हो जाती तीनों के बीच में तीन बेटे हैं उसकी जो सन्यास लेगा जो ब्रह्मचारी हो जाए कुछ हो जाए इस तरह से उसी को दिखाया तो वहां पर क्या है उन्हें भावी जो होने वाला पहले उनको दिखाई दे रहा है उसका अधिगत है वो भविष्य अधिगत हो गया आधिगत भविष्य विषय का आकार वृत्ति जो बन गया उसका नाम अभावित विषया वृत्ति अभी घटी नहीं है किन्तु तो अधिगत हो गया किसी प्रकार इसलिए विषय उपस्थित विषय हो उसी अधिगत होता है ऐसी बात नहीं आप लोगों के लिए अधिकत स्वर्ग से भ्रांति हो जाता है कि आप ये मानते हैं घट सामने पैदा हो रखा है ना उसको हमने जान ले वो अधिगत हो गया ऐसा नहीं है विषय बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके सामने इंद्रियों का विषय बनते नहीं सब आपको अधिकत है या नहीं आप स्वर्ग के बारे में क्या मानते हो अधिकत है कि अनधिक आपकी क्यों अधिगत क्यों हो गया भाई वो अधिगत क्यों हो गया आपने शास्त्र से सुना कैसे भी हो आपको अधिगत है वो भले आपने इंद्रियों से अनुभव नहीं किया स्वर्ग का सपना देखते हो नहीं बैठे बैठे भी स्वर्ग को आप देख सकते हो जागृत में भी संस्कार जग जाए कार तो क्यों नहीं होगा स्वर्ग का भी मनोराज्य कर सकते हैं आदमी इसलिए अधिगत का तात्पर्य यह मत समझे इंद्रिय का विषय होना जरूरी है नहीं अति विषयों भी अधिगत हो जाते हैं ये नकार है ना चाहे सिद्धि से अधिगत हो जाए चाहे जैसे भी अधिगत हो जाए विषय चाहे पैदा हो गया है या नहीं भी हुआ अनुत्पन्न विषय भी हमारे लिए अधिगत हो सकते हैं वह सामर्थ मनुष्य के पास है चाहे सिद्धियों से कर ले है चाहे देवी कृपा से हो रहा है समझो चाहे जैसे किसी भी प्रक्रिया से उत्पन्न या अनुत्पन्न विषयों अधिगत हो जावे और उस अधिगत विषयों का लेकर एक वृत्ति बन जाए का वृत्ति बन जाए उसका नाम स्मृति ही होगी वह प्रत्यक्ष कोटि में नहीं जा सकता न अनुमिति कोटि में जाएगा वह अनुमान भी नहीं है अनुमान के लगे व्याप्ति है क्या पहले है व्याप्ति करोगे और कोई वेद में नहीं लिखा था अमुक आदमी जो अमुख तारीख को मरेगा तो इसे शब्द से भी अधिकत नहीं है वो लेकिन अपनी कर्मों से अधिक हो गया उसके मौत दिखाई दे रहा है सिद्धियों से हो सकती है अनेक प्रक्रिया से हो सकता है मंत्र मणि औषधि नाम आके कहेंगे इस योग सूत्र में कितने प्रक्रिया है जानने का इसे अधिगत और अनधिगत का स्पष्ट कर लेना चाहे यहां हो चाहे अन्य वेदांत आदि में भी अधिगत का मतलब जो दिमाग में लोगों का रूढ़ रहता है इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष हो गया नहीं पाएगा फिर सारे विषय झूठे हो जाएंगे आपने जाएं जाएं। तो, तो भविष्य को देख कर बता दिया ना वाल्मीकि बताते हैं कि कितने नौ हजार साल कुछ पहले लिख दिए थे वो रामायण पूरा राम पैदा होने से पहले भी दशरते पैदा नहीं था कोई नहीं पैदा हुआ था उसे पहले लिख दिया हुआ तो भविष्य में होने वाला चीज उनको अपने भगवत कृपा से जानो चाहे सिद्धि से जानो उनको अधिकत हो गया इसलिए उनको हम लोग नाम दे रहे यहाँ अभावित समर्थक अभी भावित नहीं है मैंने जागृत पैदा हुआ नहीं है सामने इन विषय जो भी आप स्मृति कर सकते हैं वो ऐसे चीजें अधिकतर का होता है जागृतकाल में जैसे एक और समझ लीजिए आपको अपने मकान दिखाई देता है जमीन लिए हैं अभी जमीन लिए ही हैं, एक ईट भी गल से जोड़ा नहीं खोदा भी नहीं भूमि पूजन भी नहीं हुआ आपकी दिमाग में नक्शा है नक्शे के अनुसार वहा पूरा बिल्डिंग भी दिख रहा है और ऐसा रंग है ये सब दिख रहा है आपको जिस जैसे ईट जोड़े जाते हैं और साकार होते जाता है लेकिन आपको उस समय जो दिखाई दिया वो तो है क्या वहां फिर अधिगत कैसे हुआ आपको कि वो वृत्ति आपके अंदर अपने ही से कल्पना करके बना लिए हैं और आपके लिए अधिगत हो गया यद्यपि वो अभावित थे बाहर में भावित नहीं है अभावित है फिर भी वो अधिगत हो गया आपको अतव त जाकर वृत्तिमती और बार बार स्मरण करते रहते हैं और उस दिन के बड़े इंतजार रहता है कि किस दिन पूरा हो जाएगा इस तरह के विषम को यह एक्सप्लेन उन्होंने कहा जागृत काल में ही अभावित ज्यादा होता है स्वप्न में ज्यादातर भावित ही होता है यद्यपि दोनों प्रकार की स्मृति दोनों समय होता है आधिक्यता को लेकर कह दिया स्वप्न क्या कहते हैं भावित समर्तव्या जागृत समय चू अभावित समर्तव्य इसलिए बता रहे कि स्मृति का कारण एक नहीं सर्वा स्मृद प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति नाम अनुभव प्रभव सारी स्मृतियां होती सब प्रकार की स्मृति प्रमाण की भी स्मृति विपरीय का स्मृति हुई भ्रांति में बार बार स्मरण आएगा हमें ऐसा भ्रांति हुई थी ऐसा होगा कि नहीं होगी स्मृति आपको कभी भ्रांति हुआ हो आपको क्या उस भ्रांति का स्मरण नहीं होगा अवश्य होता है इसे कभी विपर्य का स्मृति होता है इसे विकल्प का विस्मृति बार बार खपोश पाली हम लोग बोलते रहते हैं विकल्प है। नहीं है नहीं। की भी स्मृति होती है।, है निद्रा की भी स्मृति होती है कभी कभी होते न, बहुत गहरी फर्स्ट क्लास नींद हो जाए बहुत बढ़िया आनंद बार बार स्मरण आते रहता है और बीजे जिस दिन आपको सही ढंग से निद्रा नहीं होगी तो विशेष रूपए याद आ गए उस दिन बहुत बढ़िया गया तो पता नहीं आज कल क्या हो गया वैसी तो नींद नहीं आ रही है क्या करे प्रजा तो गोली खा लेता है <laughs> कि उस प्रकार का चाहिए ना अरे वो ना हो तो गोली खाने की जरूरत क्या जन्म से जिसको हराम ही जिसको नींद हरा भी रहा हो तो उसको तो तो गोली क्यों खाएगा कोई तो तो समझेगा यही नेचुरल नींद है जो बिगड़ा हुआ है लेकिन कभी भूझ झोंक से एक बार भी घाट सला जाए अब का आनंद अनुभव कर ले, तो उसको पाने के लिए वो हर तरह का प्रयास करे हर तरह से निद्रा स्मृति न होती तो आगे का प्रयास ही नहीं होते रोज निद्रा हो गया फिर भूल गए उसकी स्मृति होना ही नहीं है फिर दोबारा रात आ जाए उसे नींद हो या ना हो फर्क क्या पड़ता नहीं निद्रा की स्मृति होती है तभी आपको फर्क पड़ता है बारह बज गया घड़ी देर तरे अभी तक नींद नहीं आई <laughs> क्या बात है एक गया अभी आई ही नहीं क्यों पूर्व रातों में आपको पता ही नहीं चला दस बजे सो सवेरे चार बजे पहले घंटी जब तक अलार्म नहीं बजे तब तो तो होश ही नहीं था इसलिए आपने कभी बीच बीच में उठ के बहरा एक दो देखा ही नहीं और एक दिन दिखाई देने लगा तो आपको उसका स्मृति आती है जिस दिन नहीं दिखाई दिया अत निद्राती इसलिए चारों प्रकार की वृत्तियों का पंचम प्रकार में कारण बन जाता है जब प्रमाण आकार वृत्ति भी स्मृति में कारण है विपर्याकार वृत्ति भी स्मृति में कारण है विकल्प वृत्ति भी स्मृति में कारण है निद्राकार वृत्ति भी स्मृति में कारण है सर्वाश्चता वृत्त सुख दुख इन्हें याद रखिए इनमें से एक भी आपके भला सोचने वाला नहीं है ये पांचों के पांचों प्रकार की वृत्तियां महादुष्ट वृत्तियां हैं उसमें से सबसे भयंकर बदमाश तो निद्रा वृत्ति है जो आपके लिए महान के समाधि क्योंकि सारी वृत्तियां सतुणात्मिका सुख दुख मोहात्मक होते हैं इनमें जो सतुण प्रधान हो जाएंगे तब वो आपके लाभकारी लेकिन अधिकतर होता क्या है शरीर रहता है मिश्रित जीव मनुष्य का जन्म लेते है? आगे बताएंगे मिश्रित का तभी मनुष्य का जन्म होता है इसलिए करें यहाँ पर सुख दुख मोहात्मिका सर्वास्थाव सुख दुख मोहा क्लेश सुख दुख मोह क्या है इस बात को आगे में जब क्लेशों की व्याख्या करेंगे हम राग द्वेशा विनिवेश आदि वहां व्याख्या करेंगे फिर भी संक्षेप में सूत्रों में याद दिला रहे हैं सुखानुशी राग द्वितीय पाद का सातवा सूत्र दो सात दुख का दो आठ का है मोह पुनर्विद्या अविद्या, अविद्या कोई मोह कहते हैं ये दो पांच का है वहां पर विस्तार विवेक का विवेचन करेंगे इसने यहाँ पर क्या संकेत कर दिया सुख और कुछ नहीं राग ही है द्वेश मोह है द्वेश जो है दुख है और अविद्या ही मोह है सुख दुख मोह मैंने राग द्वेश अविद्या इन चीजों का लक्षण और विस्तृत विवेचन आगे दो पांच दो सात दो आठ में करने वाले हैं सर्वा वृत्तों ये सारी वृत्तियां जितनी भी हैं इनको रोकनी ही चाहिए रोधन यद्यपि निरोध शब्द आपके लिए बौद्धों के अनुसार विनाश या अभाव इन यहाँ पर अर्थ नहीं लेना यहाँ निरोध का तात्पर्य रोकना ये भी अर्थ नहीं देना केवल रोकना नहीं है यहाँ तात्पर्य रोकने में नहीं है और कोई रोक नहीं सकता ना कोई माई कलाल लाल पैदा ही नहीं हुआ जो वृत्तियों को रोक देवे रोक नहीं सकता संसार में कोई भी व्यक्ति इसलिए यहां रोकना तो नहीं लेना है इसको विपरीत करना है जैसा है ये इसके विपरीत कर देने का नाम यहां रोकना है कुछ नहीं इसके स्वभाव क्या है कहा बहने का इसका स्वभाव है इस जल का स्वभाव क्या है निम्न प्रदेश की ओर बह जाना जल का स्वभाव है निम्न देश की ओर भागना इसी तरह से आपकी वृत्ति मन का अंतकरण का बुद्धि का स्वभाव संसार जोर भागते हैं उसी स्वभाव को रोकना और रोकने में से काम चले तो और फ्लो कर जाएगा बांध चल बांध दो तो होगा क्या एक दिन बांध भी और फ्लो हो जाएगा लेकिन आप करते क्या है इसलिए साथ साथ एक नहर खोदते हैं जब यहां बांध तो रोक दिया स्वभाव प्रभाव को उसको दूसरी ओर ले गए हर से तुत तो तो यहां पर भी संसार की ओर जाने से रोकना है और कहा ले जाना है द्वितीय सूत्र तीसरे सूत्र में कहा ना तो याद स्वरूप उसको स्वरूप की ओर ले जाना है स्वरूप की ओर ले जाने का ही नाम निरोध है। इन सारे वृत्तियों को निरोध करनी चाहिए का मतलब कि इन सारे वृत्तियां जो संसार की ओर भागने की स्वभाव वाली है उनको वहां जाने से रोकना है अर्थात स्वरूप की ओर दौड़ाना कैसे होगा आसाम निरोधी स्थिति इनकी निरोध होता क्या इसलिए बता रहे हैं दो में से एक होगा संप्रज्ञा तो समाधि संप्रज्ञात तो वाधि असंप्रज्ञात तो समाधि होगा एकाग्र भूमि हो तो और असंप्रज्ञा समाधि होगा यदि निरुद्ध भूमि हो तो मैंने होगा अंतर्मुख अंतर्मुख होने का तात्पर्य यहां पर निरोध है और अंतर्मुख हो बिना न समाधि होगी न असप्रज्ञा इसके लिए आगे सूत्र भी लाएंगे अब यहां तक तो जब 11 सूत्र पढ़े इसी के आधार पर पूरा आगे है इसलिए 11 सूत्रों का संक्षेप में दिमाग बिठा लेना पहला सूत्र तो उपक्रम था योग का सामान्य कथन कर प्रतिज्ञा करने वाला उपक्रम सूत्र कहा जाता है दूसरा और तीसरा सूत्र निरुद्ध अवस्था को कथन करने वाला सूत्र है ना योग निध तथा दृष्ट स्वरूप अवस्थान यह निरुद्धावस्था को खतन करने वाला सूत्र है चौथा सूत्र आया वृत्थान अवस्था जागृत अवस्था संसार की अवस्था को गतन करने वाला वृत्ति सारूप्य मित्र और पांचवे से ग्यारहवें तक अभी जगह आपने पढ़ा है ये केवल वृत्ति की व्याख्या वृत्ति शब्द दो बार आया है निरुद्ध अवस्था में भी व्यत्थान अवस्था में भी दोनों जगह वृत्ति है निरुद्ध अवस्था में योग अचित वृत्ति वृत्ति शब्द आया वृत्न अवस्था में वृत्ति स्वरूप मित्रता या वृत्ति शब्द दोनों अवस्था में वृत्तियों का व्याख्या करने के लिए वृत्ति के स्वरूप कथन पूर्व उनका विभाजन भी कथन कर दिया और प्रत्येक लक्षण भी बता दिया पांच से ग्यारह तक वृत्तियों का विवेचन हुआ और आप इन विविध जो वृत्तिया है जिनका विवेचन कर चुके हो स्वरूप को जान चुके हो उनका निरोध करने का साधन क्या है और साध्य निरोध का स्वरूप कथन करना है उसके विभिन्न भेदों का वर्णन करना है संप्रज्ञा समाज विचारक सानंद शास समाधियों का वर्णन करना है इस साध्य और साधन साध्य निरोध साधन बोता जो अभ्यास आदि है उनका कथन करने के लिए इस बारहवें सूत्र से लेकर के इक्यानवे तक जाए इक्यावन ये पात पूरा का पूरा बारह से इक्यावन तक जो सूत्र है पूरे के पूरे सूत्र साध्य साधन भेद की व्याख्या पर जाएगा अच्छा आप देखिए कहते हैं सबसे पहला साधन का नाम लेंगे अर्थात निरोध एक का उपाय की अश्य अच्छा? वृत्त है स्व चित्ते अवस्थान कुदावती ये जो पंचविध वृत्तियां हैं ये अपना जो स्वभाव संसार की ओर भागने का उसे छोड़कर के वापस स्वरूप में स्थित जो होने के लिए उसके स्वरूप में अवस्थित होने के प्रति क्या साधन है क्या उपाय है ये पूछा गया अभ्यास वैराग्याभ्या सूत्र आता है अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन निर्भ्या इन दो साधनों से ही इसके भगवान ने भी गीता में अर्जुन जी को कथा कहे अभ्यास कौन तय है वैराग्य गृह थे वो अभ्यास का तात्पर्य क्या है और वैराग्य का तात्पर्य क्या है वैराग्य बांध के समान है और अभ्यास नहर के सदृश है वैराग्य का मतलब क्या संसार की ओर जाने से रोक दिया आपने और बांध भी क्या करता है स्वाभाविक प्रभाव को रोकता है इसलिए वैराग्य होने का मतलब विषयों की आसक्ति को त्याग देना अर्थात विषय की ओर विषय के सामने के प्राप्ति होने पर भी उसकी ओर न जाना उसके अंदर आपके प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति का न होना यही वैराग्य उसे विदिन् स्टेज उसकी अलग अलग स्थितियां हैं आगे आएगा विस्तार रूपे ना पहले अभ्यास का वर्णन करेंगे फिर वैराग्य का वर्णन करेंगे वो अभ्यास क्या चीज है वैराग्य क्या चीज है अभ्यास की दृढ़ भूमि क्या है कच्चापन क्या है पक्का क्या है वो ही बताएंगे ना सब समझाएंगे तीसरे अभ्यास नहर के समान तो ये प्रवाहित है निरंतर चल रहा है और वैराग्य बांध के समान है जो स्वाभाविक सांसारिक प्रवृत्ति होता है वृत्तियों को रोक करके आप स्वरूप की ओर उसको दौड़ाएंगे अभ्यास से स्वरूप की ओर जाना है और वैराग्य से संसार की ओर नहीं जाना है अत अभ्यास और वैराग्य जो अपना लेता है वह व्यक्ति अपने स्वरूप स्थापित हो सकता है इसे इन दोनों के द्वारा ही मृत्यु का निरोध हो सकता है और क्रम विधेयक के ध्यान से ये ना सोचिए वैराग्य हो जाएगा बाद अभ्यास करूंगा सूत्रकार भी भगवान ने भी पहले अभ्यास को लिया शुरू करो दो संसार में रहते वक्त ही संसार की और जाति विवृत्तियों के बीचों बीच में भी क्लिष्ट में अक्लिष्ट वृत्तियों का निष्पान करने का प्रयास करना चाहिए तभी वैराग्य पक्का होगा अभ्यास पहले शुरू हो जाता है बाल में अभ्यास वसाद जैसे जैसे विवेक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका वैराग्य वेरा, भी दृढ़ हो जाएगा सोचो नहीं जिस दिन पूर्ण विरक्त हो जाऊंगा उसके बाद में अभ्यास करूंगा ये कभी नहीं हो सकेगा शास्त्र सिद्धांत हैं क्लिष्ट वृत्तियां जब चल रहे हों संसार वृत्ति में ही थोड़ा समय निकालना पड़ता है थोड़ा थोड़ा निकालो ये तो मन नहीं मानेगा ना वो एक साथ निकलने को वहां से उसको बड़ा रस मिलता है वहां पर जब तक वहां से कोई नादना पड़े जबरदस्त तब तक, तक वहां से अक्तल खोल के इधर आता नहीं है ना ये तुलसीदास एक की थप्पड़ काफी हो गया लेकिन यहाँ तो रोजे पड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ रहा इसलिए तो व्यक्ति व्यक्ति पर अलग है ना नियम सब पर तुलसीदास का फार्मूला नहीं लागू हो सकता है रोज लड़ते हैं फिर एक हो जाते क्या खरोगे? तो इसीलिए यहाँ तो ऐसे समझना पड़ा इस अभ्यास करे जाओ करे जाओ हो सकते ना आ जाएगा पक्का वैराग्य का वैराग्य के बिना ज्ञान परिपक्व कभी नहीं होता इसलिए वहां पर अकाम हत्य आनंद मीमांसा में आप देखेंगे ना अविचिन्ह अका हत्य बार बार विशेषण दिया गया जब काम से हते है तो ज्ञान में वृद्धि को आनंद में वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता जो अकाम हत होता है वही ज्ञान में और ज्ञान द्वारा अपने सर्वपोत्र आनंद में वृद्धि को प्राप्त करेगा तारतम्यता उसी के आधार पर इसलिए यहां पर कहते अभ्यास वैराग्यभ्याम धन निरोध चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी बार बार इस बात कहते रहता हूँ उभय प्रवाहिनी होती है चित्त रूपी है जो नदी है वो उभय प्रवाहिनी है ऐसी नदी कहीं दुनिया में नहीं मिलती आपको ये उभय प्रवाहिनी नदी है सारी नदियां एक दूसरे की प्रवाहित तो होती है गंगा मैया इधर ही आ कभी चीन की ओर गई नहीं तो चाइना में चले जाने चाहिए उधर भी बाहे इधर भी बाहे छह महीना उधर छह महीना इधर ऐसा कभी नहीं साल भर इधर ही चलती है उधर जाती नहीं कभी इधर से हर एक नदी का आप देखिए चल रही है तो उसी दिशा में सदा चलती रहती है सुख जाए तो उसी दिशा की ओर से सुख की दूसरी ओर भागती नहीं है लेकिन चित्रपा नदी बड़ा विचित्र है कभी तो राम राम करता है कभी तो जो है वहां पर जो है घटपट करता है संसार क्यों जाता है उभय प्रवाहिनी नदी है ये उभय उभय वतो उभय तो वाहिनी चित्ता नदी वह कल्याण आया वह पाप आया साफ कर देते हैं ये वृत्ति रूपा नदी बह रही है किस लिए बह रही है कभी तो अपने कल्याण की ओर बहती है कभी तो पाप करने के लिए बहती है या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना स सा, सा कल्याण उसमें कल्याणवाहिनी वाहिनी वृत्ति कौन सी है वो समझा रहे हैं जो कैवल्य प्राग भारा कैवल्य है बांध उच्च भूमि जिसका बांध का मतलब उच्च भूमि बांध और कुछ है नहीं ना जहां चल रहा है ऊंचा बांध देते हो उच्च भूमि बनाने का नाम ही बांध है उसको होते प्राग भारा कैवल्य प्राग विवेक विषय निम्न भागते नीचे की ओर वह अभ्यास विवेक विषय निम्ना ऐसी जो वृत्ति होती है वो कल्याण विवेक को विषय करने वाली वृत्ति है और कैल्य को लक्ष्य बना के रखने वाली जो वृत्ति है उसी का नाम कल्याण वहा हर संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप जो जो पापवाहिनी वृत्ति उसे कहते हैं जो संसार है जिसका लक्ष्य हर अविवेक है जिसका विषय अविवेक विशिष्ट विषय ही है निम्न भूमि जिस पर वह बहे निम्न भूमि को और बहना होता है और प्राग भूमि तो होती उसको रोकने वाला होता है कहते संसार प्राग भार संसार ही रूपा बांध है और निम्न विषय जो अविवेक विशिष्ट विषय ही जो है उसका जो निम्न भूमि है जिस पर वृत्ति बहती है ऐसी वृत्ति का नाम पापवाहिनी वृत्ति त अब यहां अभ्यास और वैराग्य को कैसे लगाना है करे तत्र वैराग्य ने विशेष श्रोत खिल क्रियत है विवेक दर्शन अभ्यास ने चाहे विवेक श्रोत उद्घाट्य थे पहले वैराग्य के द्वारा विशेष श्रोत खिली क्रिय वैराग्य के द्वारा क्या करना है विशेष श्रोत को रोक देना है लेकिन पूरा रोकना नहीं है आगे करे विवेक दर्शन अभ्यास ही नहर केवल बांध बांधते ही रह जाए काम चलता नहीं पहले नहर खोदना शुरू है क्योंकि बांध बाद में बांधना शुरू होता है समय अब देखते हैं इतना दूर तो नहर बन चुका है अब शुरू करो भाई बांध पहले शास्त्रों में प्रवृत्ति हो जाए शास्त्रों में बने संसार के विषयों से थोड़ा हटके संसार शास्त्र प्रवृत्त होना यही सबसे पहला चीज है वो अत्यंत न्यूनतम वेरा शुभेच्छा ज्ञान के सत्भूमियों में शुभे उसको यहां पर ले रहे हैं वैराग्य पर वैराग्य ने जो आगे कहने वाला रूपी जो हो गया आपका मन सांसारिक पदार्थों के से अलावा आ? उसी काल में उसी बीचों बीच में शास्त्र प्रवृत्त हो गया और से समझने लगे संसार को तो संसार के धीरे धीरे आपका वैराग्य बढ़ते जाए उसको कहते हैं विशेष स्रोत स्वीकृत निवार्य का विवेक दर्शन, और दर्शन अभ्यास और विवेक दर्शन रूपी अभ्यास के द्वारा विवेक स्रोत उद्घाटित विवेक रूपी नहर को स्रोत को अपने उद्घाटित कर दिया दियाधीन चित्र निरोध और वैराग्य उन दोनों के अधीन है चित्र का निरोध केवल विरक्त बनने से चलता नहीं केवल शास्त्र अभ्यास करके विद्वान बनने से चलता नहीं विद्वान भी होना जरूरी है साथ साथ वैराग्य होना भी जरूरी है। नैत तो विद्वान होने के बाद लोकेश्ना बहुत सताता है पुत्रेशना हो या ना हो लोकेशना वित्तेषण तो जरूर सताता है और कई तो पुत्रेशना भी सताने लग जाता है समस्या हो जाती है <laughs> लेकिन अधिकतर देखने को मिलता है और कुछ ना हो तो वित्तेषण और वो भी ना हो तो लोक कृष्णा जरूर रहता है लोकेषणा से बचना बहुत कठिन काम दुनिया में नाम कमाना चाहता है लोग मेरे को माने मेरे को पूजे ये बड़ी इच्छा रहती है हमको पहचानी दुनिया हम साधु है कोई दुनिया हमें मानती ही नहीं कोई पूछती नहीं कोई पूछते भी नहीं तो बड़ा बुरा लगता है, है। इसलिए लोके से साधु को बहुत ज्यादा सताता है इसलिए वैराग्य अंत में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु बन जाता है इन दोनों के अधीन ये है चित्रवृत्ति का निरोध इस विषय में और विचार बात में करेंगे